नाम करुणाल <coughs> भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश सहस एक साधक को कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए गुरु को क्या करना है गुरु के अंदर क्या योग्यता चाहिए के अंदर क्या क्या चाहिए उनको क्या करना है वो करना है। अभी हम लोग गद्य भाग में है और ये जो है साधक के लिए सभी के लिए मतलब की कोई व्यक्ति किसी आश्रम में है उसी के लिए क्या करनीय है ताकि हमारी पूर्व की तो क्योंकि तक बाहरी सी में बदलना है फिर शास्त्र भी हमको जो है पूर्ण भी हमारे लिए बंधन का कारण होता है फिर उस शास्त्रीय टेंडेंसी को छोड़ करके फिर जो है केवल आत्मनिष्ठ होकर बैठना है फिर गुरु जी के पास जाकर के जब वो शास्त्र वाक्यों को सुनते हैं तब उनको को जो है अनुभव में आ जाता है कि क्या बोलना चाहते हैं तब उनको जा कर आचार्य जो है बोल रहे हैं देखो शास्त्र बोल रहे हैं कि तुम दर्प शास्त्र आचार्य जी को कैसे होना चाहिए दर्प दम्भ कुहक साया माया असत्य अन्य अहंकार इससे वर्जित होना चाहिए केवल दुष्ट के हित के लिए जीवन जीना है और प्रब्ब से जो भी कुछ आ रहा है उसे बोलना तो है देखो संसार में बस एक भगवानी सत्य है एक ही तत्व तो शब्द में विद्यमान है कोई तुमसे भिन्न नहीं है हमारे अंदर जो मूल प्रतिबंधक है आत्मज्ञान प्राप्ति में राग और देश इसको जोग दर्शन में क्लेश नाम से कहा गया है कष्ट देने वाला है चाहे कोई वस्तु हमें अच्छा लग रहा है परंतु वो वस्तु भी हमारे लिए दुखदायी होता है जो हमसे बिछल जाते हैं कोई वस्तु इस समय हमें कष्ट दे रहा है परंतु वो भी तो चला जाएगी, इस प्रकार से जो भी कोई वस्तु संसार में दुख में बस एल्बम विवेक वहां से पातं की जो शुभ है इसको हमेशा ध्यान रखना है और भगवान ही एकमात्र शुभदायक आनंद देने वाले है इस भाव को मन में धीरे बैठाने के लिए गुरुजी बारे बारे बारे शास्त्र पर बोलते हैं देखो आत्मा सारा संसार भगवान अथवा आत्मा ही है उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है ऐसा करके बार बार उसको समझाने के लिए सारा शास्त्र आपको पिछड़ा इसमें भगवान भाष्य कर अपना लेख कम है केवल शास्त्र को कितना शास्त्रों के कष्ट करके एक जगह पे दिया हुआ है हम लोग याद नहीं कर पाएंगे इसलिए इस चीज को जो है और कहा हुआ है कि आत्मा की तो तो तुम से, धर्मा धर्म से सुख दुख से भूख प्यास से जन्म मृत्यु से रहित हो ये चीज को बार बार समझना है और विचार करना मन बे और जा, जिसको जानने के लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है कोई मन के शुद्ध होता चाहिए तुम्हारे अंदर भूख प्यास नहीं है तुम जो भी कुछ सामने वस्तु तो दिखाई दे रहा है नाम रूप से रही तो तुम ये नाम रूपीये नाम रूपीय नाम रूप में नहीं हूं परंतु नाम रूप के अंदर छुपा हुआ जो अनुशुत है जो साक्षिदानंद वही तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है तुम स्थूल भी नहीं हो सूक्ष्म भी नहीं हो तुम अत्यंत व्यापक तो हो जहाँ पे बोला की ईश्वर चेस ए आत्मा को अणु करके बोला वहां पे अभिप्राय रहता है कि आत्मा की दुर्भिज्ञ होता क्योंकि हमें एक अभ्यास बन गया परन्तु कोई -कोई तो तो अब यहाँ पे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका विपरीत जो हमारी अमृत उसमें अभ्यस्त नहीं है इसलिए यहां पे वो थोड़ा कठिन पड़ता है तो अब अभ्यास करना है कभी थोड़ी समझ में आपको टाइम मिले थोड़ी समय अकेला चुप बैठ करके, करके को, चिंता को हटाना है मन से केवल एक असंगता व्यापकता पूर्णता के भाव हमारे अंदर अभिव्यक्त हो जाए इस भाव से लेकर के चुप करके बैठना है की आत्मा देश परिचिन नहीं है काल परिच्छि नहीं है वस्तु परिचिन नहीं है उसमे जो है वो देखा नहीं जाता आत्मा को परंतु जिसके रहने के कारण आप देख पाता है आत्मा के बारे में बोला नहीं जाता परंतु जिसके रहने के कारण वाणी बोल पाती है इस प्रकार से जो है वो शुद्ध चेतना है हमारा स्वरूप है जो अंदर बाहर हर जगह पे विद्यमान है ये नहीं कि वो यहाँ पे है वहां पे नहीं है परंतु तो जितना संसार में जाने हुए वस्तु है जिसका हम विषय रूप से जान सकते हैं पे हो जितना नहीं जाने हुए वस्तु उससे भी भिन्न ये सबसे अधिक नस्तिक जाने हुए वस्तु अन्न देवता दे दे तो अविदित अधिक इस प्रकार से ये जो बाकोपुरिषद में आया हुआ है इसका भाष्य पढ़ने लायक है आकाश परिणाम इत्ता थी ये जो आकाश मतलब हमारा तो आकाश ये क्या करता है इसी के ऊपर रूप दिखाई पड़ता है इसलिए नाम नाम को रूप के द्वारा ढका हुआ है नाम रूप के अंदर ही हुआ है, जो नाम रूप को सच्चा प्रदान करते हुए विद्यमान रहता है यही हमारी स्वरूप इस प्रकार से बार बार विचार करना ही वेदांतिक साधन है स्मृति भी बोल रहे हैं यह कल यहाँ तक पढ़ लिए थे सात नंबर तक पढ़ लिए थे कहा तक पढ़े थे कल नंबर नंबर नंबर स्मृति भिष केवल श्रुति बोलती है ये बात नहीं है स्मृति भी यही चीज को कहते हैं क्या बोलते हैं न जायते मृत कदाचित नायम भूता भविता बा नूय तो पुरानो हन्नमाने शरीरे यहाँ पे केवल उसके दिया हुआ है ना जाए आत्मा में जन्म नहीं है मृत्यु तो नहीं है नूत था अब नहीं होकर के फिर बाद में होगा ये बात नहीं है और जो जन्म रहता है ये नित्य है शाश्वत है अनाधिकाल से एक ही रूप में चलता है तुम्हारे कभी भी अभाव नहीं हुआ नन्न हन्न मान है शरीर शरीर चले जाने पर भी आत्मा वही रहता है वैसे ही रहता है आत्मा के शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है आत्मा प्राण नहीं रहने पर भी मैं रह सकता हूँ मन नहीं रहने पर भी मैं रह सकता हूँ मैं रहने के कारण ही अपनी इस मतलब शुद्ध चेतन व्यापक वो रहने के कारण ही मन बुद्धि विवेक अथवा प्राणी सब काम कर पाते हैं नत्य कस्य पाप आत्मा किसी का पाप का ग्रहण भी नहीं करता पुण्य का भी आत्मा के पाप पुण्य का सब कोई संबंध नहीं है का साथ कोई साथ, धर्म धर्माचरण करते करते उससे पुण्य होता है और पुण्य के फल से मनुष्य को सुख प्राप्ति होता है इसलिए धर्माचरण करना छोड़ना भी बहुत मुश्किल पड़ता है तो धर्म आचरण जब तक हम करते रहेंगे उसमें हमारा दुराग्रह रहेगा तब तक हमें ये मान्यता देना पड़ेगा कि मैं मनुष्य हूँ मैं धार्मिक हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं पुरुष हूँ जिसे तदनुशू और जब वो मान्यता दूंगा तब अपनी असंगता व्यापकता पूर्णता को कैसे समझा जा सकता है तथा कहा इदम शरीरम कौनते येत्र अभिधेय थे ये ये जो है ना ये जो शरीर है इदम शरीरम हे कौंत क्षेत्र शब्द से कहा जा है इसको जो जानते था था, इसको जानने वाले को बोलते हैं क्षेत्र को, है। तो को समझाने के लिए भगवान ने बोलता है इदम मतलब क्षेत्र को मतलब ये ऐसा करके कहा जा सकता है क्षेत्र को परंतु तो क्षेत्रों को ऐसा करके नहीं कहा जाएम क्षेत्र एक शरीर है यानी कि क्षेत्र शरीर नहीं है कोई भी फॉर्म नहीं है क्षेत्र में एकदम से कौंती है, एक रिश्ता दिखाते हैं कुंती के पुत्र क्षेत्र का किसी न किसी के साथ रिश्ता होगा कोई भी विस्त, का किसी क्षेत्र कोटि में जाएगा कोई शरीर वो किसी न किसी संबंध से जुड़ा होगा परंतु क्षेत्र को आकेला इसलिए उसका किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं है तो इदम शरीर क्षेत्र कहते हैं क्षेत्र मतलब जहाँ पे हम उगाते हैं कोई वस्तु को उगाते हैं कर्म करके कर्मिक फल को भोगते हैं परंतु क्षेत्र में ये उगाने वाला चीज नहीं है कहा जाता है अभी कहा जाता है तो क्षेत्र के बारे में कहा जा सकता है परंतु क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं कहा जा सकता है। जो धर्म क्षेत्र में है वो धर्म क्षेत्रज्ञ में नहीं है क्षेत्रों को क्षेत्रज्ञ उनको जानते हैं और इस क्षेत्र को वो जानते हैं उसको क्षेत्रज्ञ कहता है तो हम लोग सभी समझते हैं कि अपने क्षेत्र को अपने शरीर को मैं जानता हूं तो हम जानने पड़ते हैं हम अपने शरीर को जानते हैं, आप शरीर को जानते हो अन्य कोई व्यक्ति अपना शरीर को, को जानते क्षेत्र है तो, तो भगवान बोले नहीं क्षेत्र सभी शरीर में एक ही है वही मैं हूँ वही मेरा स्वरूप है सभी जीव का एक ही स्वरूप है यहाँ पे बोलते हैं कि क्षेत्रजम जाति मिध्य सर्व क्षेत्र समस्त क्षेत्र में एक क्षेत्र में ही हूँ और क्षेत्र को कैसे क्षेत्र सत्य असत हो जाएगा वो कार्य रूप भी नहीं है कारण रूप भी नहीं है और किसी का कारण भी नहीं है किसी का कार्य भी नहीं है इसलिए नो अना मैं अनादि काल से एक ही प्रकार से चलता रहूं और कोई भी गुण अथवा दोष के साथ हमारा कोई दत, परमात्मा अयम कौन तो ना करो ना लिप्य वही आत्मा इस शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर के कोई क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं है नकार का फल उपभोगता है ये हमारे पारमार्थिक स्वरूप ये भगवद गीता के सब श्लोक है यहाँ पे क्योंकि उपनिषद तो को मौका नहीं समान सारे विश्व भूत समस्त भूत में समान रूप से विद्यमान है ये नहीं की चिठी के शरीर में कम है हाथी के शरीर में अधिक है देवता के शरीर में अधिक है ऐसी बात नहीं है यहाँ पे बल्ब की पावर जैसा भिन्नता नहीं है है ये सभी में में में समान रूप से शरीर छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी मात्रा में उसकी पोटेंशियलिटी में कोई कमी नहीं है उत्तम पुरुष स्तन परमात्मा यदि शरीर से भिन्न जिसको क्षेत्र और क्षेत्र बढ़ते क्षेत्र कि किसको बोलते थे, थे? और अक्षर से भिन्न करके बोलते हैं चरमा ती तो अक्षरा वेदे चौथित पुरुष परमात्मा उदाह उत्तम पुरुष है ये उत्तम पुरुष मतलब जो क्षर और अक्षर पुरुष से भिन्न है क्षर सर्वान्य भूत पंचभूतात्मक जो भी शरीर दिखाई पड़ता है ये सब छयशील चाईश, है क्षय है क्षय इसका स्वभाव है परंतु परमात्मा में कोई क्षय नहीं है उत्तम पुरुष है उत्सर और अक्षर अक्षर मतलब ईश्वर को कहा गया है तो इससे भी भिन्न चर नगर से लेकर के जितने नीचे कोटि के जीव है सबको चर कोटि में लिया गया है और अक्षर शब्दों के द्वारा ईश्वर को लिया गया है और चर अक्षर से भिन्न जो निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व है इसको पुरुषोत्तम कहे थे इसको विष्णु हमारे विष्णु शास्त्र नाम है नाम है नाम है पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष इत्यादि भी लक्षण उक्त लक्षण लक्षण में जिस प्रकार आत्मा की को कहा गया उससे विरुद्ध नहीं रखने वाले जो स्मृति वाक्य है श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धा भी परमात्मा असंसारित प्रतिपाद नमात्मा में मतलब हमारे स्वरूप में संसारित तो नहीं है इसको प्रतिपादन करने वाला जितना शुद्ध वाक्य है इस प्रकार वाक्यों के द्वारा गुरु को शिष्य को समझना चाहिए सर्वे प्रतिपादन एक है उसकी व्यापकता को समझना और ये जो तुम्हारे ये वस्तु हमसे भिन्न है वो मिल जाना से अच्छा हो जाएगा इस भाव को मन से निकालना है तुम्हें सब में व्याप्त हो इसलिए बोलते यहाँ पे सर्वे न अनन्नत्व प्रतिपादन सभी से अभिन्न सभी लोग ये सोचते हैं कि मतलब वेदांत सर्वज्ञ हो जाएगा क्या सर्वज्ञता क्या है कुछ नहीं है जो सभी के साथ अभिन्न रूप में मैं विद्यमान हूँ इसी चीज को ही जो है समझता है क्यों हमसे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है जब हमसे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है तब उस वस्तु के दोष गुण क्या विचार करेंगे वो तो मैं ही हूँ इसीलिए तत्व ना बीजुगुप्स ऐसा होता है अपने से भिन्न और दुष्ट वस्तु को देखने से उसमें घृणा होती है परंतु अपने को ही सब जगह में देखते हमारे पैर में कितना भी घाव हो जाए डॉक्टर बोलते हैं कि इसको काटे बिना आपका जीवन नहीं बचगा फिर भी मैं सोचता हूँ की नहीं नहीं मेरा अपना पैर थोड़ा देखता हूँ ठीक होता है कि नहीं होता है इस प्रकार सभी में जब अपने को व्याप्त कर देंगे तो वहां पर किसी में भी दुष्टअप बुद्धि अथवा बहुत अच्छा बुद्धि प्राप्त करने की इच्छा ये धीरे धीरे मन से चला जाता है जो भी वस्तु है सभी में मैं भिन्न है नहीं संसार में न उसकी प्राप्ति में कोई उपयोगिता न उसकी हानि में कोई भाव में जब तक नहीं पहुंचेंगे शिष्य का समझान है जब इतु भगवद गीता की वाक्य है अब बोलते ए इस प्रकार से श्रुति स्मृति भी विहित परमात्मा लक्षणम शिष्यम संसार उत्तिशु परिच्छेद कष्ट मशिशो मित इस प्रकार से गुरु जी जो है शिष्य को श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य के बाद देखो वास्तविक तो तुम ऐसा हो इस प्रकार उनको समझाते हैं गुरुकुल में आने के बाद कुछ दिन बैठते हैं सेवा करते हैं फिर धीरे धीरे होता है तो शास्त्र आदि के पठन पठन के माध्यम से गुरु जी उनको समझते हो ये तुम नहीं हो तो ऐसा हो जो ऊपर में सात को कहा इस प्रकार को उसको ग्रहण करुण करवाता है ऐसा समझाते हैं उनको परंतु हमारी संस्कार इतना प्रबल है और इतना मतलब गहरा बैठा हुआ है कई बार सुनने से भी नहीं जाता वो गुरु जी ने उनको पूछते अच्छा बताओ इस प्रकार से सूती भी के दारा, परमात्मा, से जो अपने अंदर, अदर, को परमात्मा की लक्षण जो है उसको जो ग्रहण किया इस प्रकार जो शिष्य है उस शिष्य को गृह परमात्मा लक्षण परमात्मा का जो लक्षण है उस लक्षण को ग्रहण कर लिया जो शिष्य उस शिष्य को पूछते हैं तो शिष्य में और क्या योग्यता है कि संसार सागरात वो जो संसार सागर से पार होकर के जाना चाहता है इस प्रकार शिष्य को देखिए जिस एवं इस प्रकार से श्रुति स्मृति भी श्रुति और स्मृति वाक्यों के द्वारा क्षण्यम तो परमात्म परमात्मा की मतलब शुद्ध आत्मा की लक्षण के परमात्मा शुद्ध आत्मा की लक्षण क्या है अखल अभी तो मैं अपने को जीव आत्मा समझता हूँ उपाधिशहित आत्मा को समझता शुद्ध आत्मा के क्या लक्षण है इस प्रकार कहा हुआ है उस शिष्य को फिर जाए शिष्य अंदर इच्छा है कि मैं ये मैं संसार संसार संसार सागर सागर सागर को कैसे पार पार कर से होना इसलिए गुरु के पास आए थे उत्पिति मतलब उत्तरण करने की इच्छा त्री तरण धातु तरती उसने उत्सर्ग लगाए और ये सन्नत मतलब करने की इच्छा रखने वाला जैसे जिज्ञासु तो जन्ने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासुम जानने की इच्छा रखने वाले को तितीर्सुम ती तितीर्षा ती तर तुम इच्छा तितीर्षा ती पार करने की इच्छा को तो जिसका है ओ हो गया तितीर्षु ती ओ पार करने की इच्छा रखने वाले शिष्य को कहा पार करने की इच्छा रखते हैं संसार सागर आप ये संसार रूपी पार करना कठिन है जो सागर है जन्म जिसका ग्रह रूप में हाँ पे हाँ बार बार के में है। भोग में के है। जन्म इस प्रकार संसार सागर से पार करने की इच्छा रखिए शिष्य को फिर गुरु जी पूछते समझा कि असमझा तुमने बोलते है कस्तमसौम्य अच्छा ये बालक ये सौम्य तुम कौन हो बताओ तो तुम कौन मतलब शिष्य को समझ आया आया कि नहीं उसके लिए ने पूछा अब वो क्या उत्तर देगा एक बार सुनने से थोड़ी होगा मन में से निकला आया तो बोलता है सर यदि शिष्य जदि ऐसा कहता है ब्राह्मण पुत्र मैं ब्राह्मण का मैं एक तो मेरा पिताजी का नाम ही है मैं ब्रह्मचारी हूँ इस, इस, इस समय में परमंश परिभ्राट हूँ इस समय बीवे की संयासी हूँ पहले मैं ब्रह्मचारी अथवा गृहस्थ था और इस समय में क्या हो गया परमहंस परिभ्राट पर सन्यासी हो संसार सागरा जन्म मृत्यु महा देखिए आपने को कैसा बोल रहे हैं पहले अथवा रहा है था। इस समय मैं मैं मतलब विवेक पूर्वक जो इस समय संसार सागर से पार करने का इच्छा रखता हूँ जन्म मृत्यु महाग्राहक जिस संसार सागर में जन्म मृत्यु बड़े बड़े मगर जो बार बार खींच काम को नीचे ले आता था, था उस सिवाय शुरूचि में इस संसार सागर को पार करने की इच्छा रखने वाला हूँ इस प्रकार अपने को कहते हैं ऊपर इतना सूती और को गुरु के द्वारा अच्छी तरह से बोला जैसा बोलते तो सम्पूर्ण रामायण पढ़ने के बाद पूछा क्या समाज में आया बोलते ही समाज में नहीं या सीता किसके के थे सीता किसके पिताजी था फिर दोबारा रामायण पढ़ना शुरू करते है तो ऐसे यहाँ पे जो है वो तो जो जी ऐसा कहते इतना सुनने के बाद क्योंकि जन्मांत संस्कार इतना बड़ा रूप में गड़े हुए बैठे हुए है वो बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ मेरा नाम स्वामी है मैं परिव्राजक संन्यास हूँ मैं सब जगह पे वेदांत तो प्रचार करता हूँ ठीक है बहुत अच्छी बात है पर तो संसार सागर से पार होना चाहता हूँ तब क्या हो जाएगा ब्रह्मचारी आश्रम परिव्रज सं से हूँ संसार सागर आज संसार सागर से पार करने का इच्छा रखता हूँ उत्तर शुभ इच्छा रखने वाली जिज्ञासु हूँ इस वक्त अरे संसार सागर की भीषण है क्या जन्म मृत्यु महाग्रहा जिस संसार सागर में जन्म मृत्यु भी बड़े बड़े मगरमच्छ मच्छ्य बार बार खींच के संसार सागर में डुबाती है इस संसार सागर से मैं पार होना चाहता हूं इस प्रकार जदयो बोलता है लोग आप देखिए गुरु ने को कैसे ये जगह इंपॉर्टेंट है इस वस्तु का अच्छा इसको अच्छी तरह से समझना आचार्य जो बुढ़ियात आचार्य तब वहां पर मृत से तत्र भाव तथम संसारा जब तुमने आपने को जितना तुमने अपना परिचय दिया जितना तुमने अपना परिचय दिया ये तो सब शरीर का परिचय है और ये शरीर तो यहीं पे मृत्यु के बाद यहीं पे जल करके राख हो जाएगा तुम उस संसार से अगर कुछ पर जाएगा कौन जितना तुम अपने को आइडेंटिफाई करके बताया बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक इतना सुनने के बाद तुमने क्या उत्तर दिया मेरा नाम शमी सर्वानंद है मैं एक परिभ्राजक संयासी हूँ पहले ब्राह्मण परिवार से आया हुआ हूँ इतना पठन पठन किया हूं यदि यही तुम्हारा परिचय है अब यही तुम हो और जिसका परिचय है वो तो यही पे रह जाएगा वो कैसे संसार सागर को पार करेगा उसका तो शरीर जाएगा क्या होगा जमीन में फेंक देगा वो बच्चियां आके तुमको खा लेगा इस शरीर को खा लेगा चाहे किसी भी परम मिट्टी में गार देगा अथवा पानी में फेंक देगा मछली खा जाएगा तो तुम कैसे पार हो गए जिस तुम अपने को जो समझ रहे हो कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ मेरा तो मेरा परंपरा का ये नाम है इत, इत, इस ऐसा कूल अथवा गोत्र वाला हूँ पहले मैं ब्रह्मचरित गृहस्थ था इस समय मैं परमश परिभ्राजक हूँ मैं संसार सागर से जिस संसार सागर में जन्म मृत्यु मतलब मगर मच्छी बार बार खींच के मेरे को डुबाता है उस संसार सागर से मैं पार होना चाहती यदि यही तुम्हारा परिचय है तो पार कौन होगा यही पे आकर के इस पुस्तक की विशेषता है यही बौद्धवादी का ये सिद्धांत तो सुनोवाद है हम तो शरीरवाद है हम शरीरवाद में लेकर के बोलते हैं मैं तो शरीर हूं यदि शरीर को ही तुम मतलब मा को मानोगे सभी व्यक्ति जानते हैं शरीर तो यहाँ पे जल जाएगा शरीर को तो यहाँ पे चिड़िया अथवा राग बन जाएगा अथवा कोई पेट पौधा अथवा मछली सभी सब खा लेगा तुफार कौन होगा तब तो? तो ये इच्छा ही तुम्हारा गलत है कोई तार का होने वाले जो को कोई रहा नहीं गया वहां पे मुक्त होने वाला तो कोई रहा ही नहीं डल तो जाता है मुक्त होने वाला ठीक है इस जगह से इस पुस्तक की यहां से एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं भगवान भाष्य क्यों तुम पार नहीं हो सकते जब तक शरीर भाव में रहोगे तब तक पार होने वाला कोई रही नहीं जाएगा तब बोलते हैं यही बताओ सौम्य मृतस्व शरीरम हे प्रियोदर्शन बालक जरा सोचो ये तुम्हारा शरीर तो, तो मरेगा एक दिन और मर्ण के फल उस शरीर को क्या करेगा चिड़ियों दा के द्वारा खाया जाएगा अथवा बो, मतलब चिड़िया बोलते हैं उनके द्वारा खाया जाएगा अथवा मृत भाव मृतिका के साथ एक हो जाएगा जला देगा राख हो जाएगा अथवा जल में डुबा देगा तो पानी में साथ एक मछली आदि सब खा लेगा पानी के साथ एक तथा कथम संसारा उद्धर यही तुम्हारा गति है तो संसार से उद्धार कौन होगा तुम तो ही नहीं जाओगे जब तुम अपने को इतना ही जानते हो तो संसद से उधर कौन नहीं अपर नहीं नद्याभूते भूते पारीर स थी नदी के अपर कुल में जाना चाहते हैं जो भस्मीभूत हो गया जो है ही नहीं वो नदी का उप, उस पर में कैसे पार करने की इच्छा कैसे कर सकता है? मैं जानता हूं कि शरीर को जो है जला दिया जाएगा अथवा दफना दिया जाएगा और फिर मैं संसार सागर से पता कैसे ये जो है पार जा ही नहीं सकता उसको तो हम मरना ही होगा और उसको जलना अथवा किसी की तरह राख बनना ही होगा तो वो कैसे पार होगा वो तो संसार सागर से पार नहीं हो सकते तो इसीलिए बोलते बोलते हैं ये जब स्थिति है आप यदि शिष्य बोलते हैं यदि बुरात शिष्य यदि ऐसा कहते हैं हाँ, ठीक बोला आपने यानी कि तो, तो, मैं शरीर से भिन्न हूं कौन सा शरीर से देखिए बोल रहे मैं अन्न हम शरीरात, शरीरम तु जायृत आपने जो कहा वो मेरे को समझ में आया ये तो मेरे को इतना समझ में आया कि मैं शरीर से भिन्न हूं और शरीरम तु जाय्रियते शरीर पैदा भी होता है और नाश भी होता है और मरने के बाद उसको जो है वयोभी के द्वारा अथवा दूसरे जीव के द्वारा भी खा भी जाता है नाश हो जाता है अथवा शस्त्र अग्नि आदि भी अथवा शस्त्र के द्वारा अथवा अग्नि आदि के द्वारा उसको रा नाश भी हो जाता है और हो जाता है इतना तो हमको समझ में आया व्याध्यादि भी प्रयुजते और व्याधि होता है अपक्षीयते जरा इसके दारा है जरा और इसके शरीर और विनाश इसके द्वारा सारा जुड़ा हुआ ये शरीर तस्मिन प्रयुच्य धर्म धर्म पक्षी नीडम इव प्रधर्म शरीर धर्मा धर्म शरीर पूर्व इव तब यहाँ पे देखिए तस्मिन उस शरीर में अंत मतलब मैं मतलब शरीर से भिन्न जो मैं हूं स्वकृत एक बार नहीं कई बार बार धर्मा धर्म बसात ये देखिए हमारा शरीर धारण करने के निमित्त तो क्या है जो भी हम हमारे द्वारा शास्त्रीय कर्म अथवा तो अशास्त्रीय कर्म किया गया है उसकी फल भोग करने के लिए ब्रह्मलोक लुक्ष लेकर के पाताल तक अलग अलग लोगों में हमको शरीर धारण करना पड़ा तस्मिन हम उस शरीर में मैं स्वकृत मतलब बार बार असकृत एक बार धर्मा, धर्मा धर्म बसात मतलब धर्म और अधर्म के फल फलस्वरूप पक्षी इव, जैसे एक घोषला को छोड़ के दूसरा घोसला में प्रवेश करते हैं पुनः पुनः बार बार प्रवेश करते हैं और शरीर बिना से एक शरीर नाश हो गया फिर धर्म धर्म बसात शरीर अंतर जाश्य में फिर उसी शरीर के द्वारा जो धर्म धर्म का आचरण किया था उस धर्म धर्म आचरण से फिर एक नया शरीर अंतर को प्राप्त कर लेता हूँ वहां पर चला जाता हूँ जाश्य में जाऊंगा एक शरीर में अभी विश्व में विद्यमान हूँ पूर्व के तो धर्म के कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है फिर इस शरीर में रह करके धर्म धर्म आचरण करूंगा फिर एक शरीर अंतर में जाऊंगा यहां सकृत धर्म पुना पुना धर्मा धर्म वसात पक्षी नीरम ईव प्रविश्य पुनः पुनः शरीर विनाशे धर्म धर्म वसात शरीरांतरम किसी एक धर्मा धर्म को निमित्त को लेकर के प्रवेश किया फिर दूसरा शरीर उस, उस शरीर में रहकर धर्मा तो धर्म आचरण करूँगा फिर शरीर अंतर में जाऊंगा पूर्व नीड विनाशे पक्षी वीडातर जैसे एक चिड़िया एक जगह पे घोंसला बनाया किसी वैध ने आकर के घोसलाई तोड़ दिया सोचा कि वहां पे कोई चिड़िया होगा अथवा मान लिया जिस पेड़ में बनाया था उस पेड़ को ही काट दिया चिड़िया को क्या फर्क पड़ता है या दूसरा पेड़ में घोसला बना लेते हैं ऐसे ही हमारा जिस शरीर में रह करके धर्म धर्म आचरण करके शरीर प्राप्त किया था यदि से, से, इच्छा से अपने पूर्व नीड पहला जो मकान है नीड है उस विनाश हो जाने पर पक्षी व चिड़िया जैसा एक दूसरा घोसले में चले जाते हैं ऐसे हम अनाधिकाल से इस प्रकार एक के बाद एक शरीर से शरीरांतर को प्राप्त करते घूम रहा हूँ एवं इसी प्रकार से मैं अनादि इस संसार संसार में शंग्षार मतलब जो संसरण करते बार बार बार बार चक्र घूमता रहता है मेरी गोराउंड यह है। देव मनुष्य तीर्य तीरज शरीर में कभी मनुष्य शरीर में कभी पशु शरीर में कभी नारकीय शरीर में निरय देव शरीर ऊपर के लोग मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में तीर्जक मतलब तो पशु जैसा तीर्था चलते हैं आदि, चलते हैं इस प्रकार कभी मनुष्य देव शरीर में कभी मनुष्य शरीर में कभी जो है पशु अथवा चिड़िया अथवा शरीर के शरीर में कभी नारक जल में निराजस्थान सुकर्म बसात अपने ही कर्म के अनुसार शरीर उपात्तम उपात्तम शरीरम और एक एक शरीर को ग्रहण किया फिर उसको त्याग दिया किसके आधार पर ग्रहण हुआ धर्म धर्म बसा जैसा हमने अच्छा बुरा कर्म किया उस अच्छा बुरा कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता रहा और एक को छोड़ फिर दूसरा को प्रथम करता हूँ जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं ना बाशांशी भाषा श्री जीर्णानी जिहाय नरो पराणी तथा एक एक पुरानी को करके एक नया को नया ग्रहण करते हैं इसी प्रकार मनुष्य अपनी धर्म धर्म कर्म के बसात एक पुराने शरीर को छोड़कर करके फिर एक नया शरीर को प्राप्त करता है इस प्रकार काल से यही चक्र चलता आ रहा है एवं एवं अनादु इस अनादि में में में में में देव तीर्यक, कभी देव मनुष्य मनुष्य कभी शरीर में, कभी पशु शरीर में, कभी कभी शरीर शरीर शरीर पशु कर्म साथ अपने ही कर्म के अधीन हो करके उपात्तम उपातम ग्रहण करके ग्रहण करके इसको शरीर को और फिर तेजन फिर इसको त्याग करके नवम नवम च और एक नया नया शरीर को ग्रहण करते हुए ये देखिए पे है है है उपसर्ग लगा हुआ है। और बार बार करते फॉर्म में जो एक के बाद एक बार बार नया ये ग्रहण करते उपादान नव नव नवम नवम चन्न उपादान नए नए अन्न अन्न शरीर को ग्रहण करते हुए से उपो और तो तो तो तो और आ आ और होता देना परंतु उसमें और आग जाएगा तो आदान मतलब ग्रहण करना और वो पे ऊपो लगा दिया सातमो पंत तादात उसमें तादात्मक करके उसमें उपादान उसी के साथ तादात्मक करके नव नव उपादान नए नए अलग अलग शरीर को प्राप्त तो करते और उसके साथ करते हुए ये उपादान जन्म मरण प्रबंध चक्रे। ये जन्म मृत्यु रूपी जो एक प्रबंध मतलब भ्राम्यमान चक्र जैसा भ्राम जन्म रूपी मृत्यु रूपी भ्राम्यमान चक्र में अलग अलग शरीर देखना आजकल मैरी गो राउंड में अलग अलग प्रकार की जीव का फॉर्म बना करके वहां व्यक्ति को बैठाते हैं मैं बोल रहा है यही ठीक वास्तविक जो है हम लोग इसी प्रकार पुष्कर मेला में गए थे ना बहुत बड़ा लंबा चौरा एक झूला लगा हुआ था वहां पे अलग अलग डब्बा बना हुआ था उस अलग अलग डब्बा में अलग अलग जो है वो आकार दिया हुआ था कहीं पे मगर का कहीं पे और घोड़ा का कहीं पे हाथी का कहीं पे गाय का कहीं पे मनुष्य का कहीं पे ऐसे झूले का ये सब जो अलग अलग आकार बना मैं बोला ये बहुत अच्छे से ये चक्र में हो रहा है ये चक्र में से अलग अलग डिब्बे खरीदते हैं मतलब अपनी पुण्य पुण्य धर्म अर्जन के अपने वहां पे बैठ कर घूम कर आनंद लेते हैं ये ये जो है एक सिम्बोलिक है ये बहुत अच्छी तरह समझना है इसको हम जा करके पैसा दे करके वहां बैठ करके आनंद लेता है यहाँ पे मैं मतलब शरीर से भिन्न जो मैं हूँ वो मैं क्या करते हैं अपनी पूर्व के तो धर्मा धर्म की बल से टिकट खरीदा और टिकट खरीदने के बाद शरीर अच्छा लग जाता तो उस में घूमते हैं फिर उसको छोड़ते हैं फिर दूसरे को बैठते हैं इसी प्रकार से बस वो लाइफ जैसा चाहते हो वैसा घूमते रहो संसार में यहाँ पे बोलते हैं नव नव अन्न उपा उपा ददा न मस्तिष्क उसके साथ तादात्मा करके जन्म मरण प्रबंध चक्रे घटी जंतरवाद जन्म मृत्यु की जो प्रबंध प्रबंधात्मक घूमना रूपी जो चक्र है उस चक्र में घटी जंत्र मतलब पहले जमाने में जल उठाने के लिए जो एक चक्र चक्र, होता था, था जल से ही घूमता वो और जल को ऊपर मतलब ऊपर चक्र मत एक ही सर्फेस में घूमना इस प्रकार की गति है जीव जीव की घटी जंत्रवत कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना और फिर कभी नीचे जाना फिर ऊपर आना इसी प्रकार से अनाधिकाल से स्वकर्मणा अपने कर्म को साथ में ले करके भ्राम मानो भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण ब्राह्मण करता हुआ क्रम से शरीरं अब जो है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके संसार चक्र इस संसार चक्र की जो भ्रमण है उस भ्रमण से अस्मात्विन्न इससे अभिमय बस बहुत हो गया मन इस संसार की भ्रामान घटी जमते हुआ चक्र में एक एक शरीर के साथ तादात्म्य करके हम लोग घूमते रहते हैं अब शिष्य बोल रहे हैं बहुत घूम लिया अब तो शहर में चक्कर आ रहा है अब नहीं घूम सकते हैं शरीरम आशा संसार चक्र भ्रमणा अस्मात् निर्भिन्न इस संसार चक्र चक्रमण से अब मेरा मन उठ गया उठ गया निपूर्वक विधातु का अर्थ है वैराग्य इससे वैराग्य आ गया भगवंतम उपषन्न आपका शरणागत हूँ मैं भगवंतम हे पूज्य गुरु जी आपका उपसन्न उपगत आपके पास आपका शरणागत हूं प्रसमाय मैं आपके पास क्यों आया को अपने आप ही बोल रहे शिष्य ये संसार चक्र में मैं भ्रमण कर रहा था उसको शम उसको से आने के लिए प्रसमाय उसको प्रतिष्ठ रूप से शांत करने के लिए बंद करने के लिए है। इतना लंबा सेंटेंस है यहां पे देखिए एवं एवं एबा हम इसी प्रकार जैसे, जैसे चिड़िया इस अनादि संसार में कभी देव शरीर में कभी मनुष्य शरीर में कभी पशु शरीर में कभी नारे अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप में अपने कर्म स्व कर्मसा अपने कर्म का उपातम उपातम एक शरीर का ग्रहण करके दूसरा शरीर को शरीर को ग्रहण करके उसके साथ उपादान जन्म मरण प्रबंध चक्र जन्म मृत्यु रूपी ब्राह्मण चक्र में घटी जन्त ऊपर जाना नीचे आना नीचे जाना इस प्रकार से पहले जमाने में इसी से पर उठाया जाता था अपनी कर्म करते हुए क्रमेण क्रम से शरीर। अभी जो अनेक जन्म के, के फल मनुष्य शरीर प्राप्त प्राप्त हुआ, हुआ, कुछ हुआ। इस शरीर को प्राप्त हुआ मुझे अब जो है मैं समझ गया कि अब इस मैरीगो बना नहीं है चक्र भ्रमणा संसार चक्री इस भ्रमण से अस्मत इस, इसी मतलब मतलब ये ये ये जो मतलब चक्र तो जो चक्र चक्र भ्रमण आसमान शरीर दे रहा ये तो चक्र भ्रमन, भ्रमन करने के लिए डिब्बा है इससे आ गया भगवंतम उपसन्न आप जैसा पूज्य गुरु जी मैं शरणागत हूँ उपसन्न आपका शरणागत हूं मैं संसार चक्र भ्रमण प्रसमाय संसार चक्र में जो भ्रमण कर रहा था इस भ्रमण को रोकने के लिए इसको बंद करने के संपूर्ण शांत करने के लिए संसार चक्र भ्रमण प्रतिष्ठ रूप से उसको श्रमिका तो में इट प्रतिष्ठ रूप से बात अब कभी आना ही ना हम संसार में जो दिया? यदि मान लिए तो के से हम लोक लोक में जाते हैं तब हमारे जन्म मृत्यु के जो भ्रमण है उसमें फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाता है परंतु फिर आना पड़ता है परंतु तो हम हमेशा के लिए आना बंद करना चाहते हैं इसलिए मैं अभी आपका शरणागत हूँ तस्मात नित्य एवं तस्मात नित्य एवं हम शरीरात अन्न इसलिए तो तक तो हमको समझ में आ जाता है मैं हमेशा ही शरीर से भिन्न हूं क्योंकि एक शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर को मैं लिया एक जामा को एक कुर्ता को बदल के दूसरा कुर्ता को पहना एक कमीज को छोड़कर के दूसरा कमीज को पहना तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जो है कमीज से मैं भिन्न हूं जिस कमीज को पहन करके मैं एक्टिंग कर रहा था मैं बन करके एक्टिव कर रहा था उस कमिज से मैं भिन्न हूँ इतना मेरे को समझ ना हम शरीरात में ही शरीर से भिन्न को समझरा इत ये शरीर जो है शरीर शरीर एक शरीर नहीं कई शरीर प्राप्त तो किया ना इसलिए यहाँ पे बार बार बोलते शरीरानी शरीर जो है यह नॉमिनेटिव प्रूडर है ये जो ये आता भी रहता है जाता भी रहता है जो ये शरीर शरीर शरीर एक एक आता है, फिर एक जाता है। इस और इस जो आता है जाता है है फिर जाता जाता और इस उसी में मैं बैठ करके घूमता रहता हूं बासांशी व पुरुष जैसे वस्त्र वस्त्रोत पाधि है बास प्रातिपादी है न्यूटर जेंडर में है बाशस बाष बाशी बाषांशी बाश बाश शी ये इव बस्त्रों की समान पुरुष पुरुष अपने परिवर्तन करता है इसी प्रकार मैं नया नया पहन करके अलग अलग रूप में अभिनय करता रहता हूँ परंतु जो अभिनय करने वाला एक जीवन में कितना शरीर कितना अभिनय किया परंतु उसका हमेशा ज्ञान रहता है कि मैं ये अभिनय करने वाला अलग अलग वस्त्र इससे मैं तो भिन्न हूँ ये मेरा पार तो हम जीव जो है उस अभिनय करते उसी के साथ तादात्मक होते रहते समाज तो अभी अभी में आ गया कि इस अभिनय करने के लिए मैं जिस ड्रेस को पहना था मेरे को राजा के अभिनय करने का मौका मिला मैं एक राजा थी तो ड्रेस पहन लिया परंतु तो मैं जानती हूँ सामान्य मनुष्य तो केवल अभिनय करने के लिए वास्तविक जब हम शरीर को धारण करते हैं उस समय हम उसके साथ इतना तादात्मक होते हैं कर्म को हम अपना मानते हैं और उसके संस्कार भी भरता है, तो क्या फीर एक तो होता है। ये जो है शिष्य ने इतना अपने को अभी यहाँ तक हमको समझना विचार पूर्वक बार बार ये समझ में तो आता है पर स्थिर रहना मुश्किल पर्थ है यहाँ समझ में आता है परंतु स्थिर रहना मुश्किल पर्थ है गुरु जी क्या बोल रहे हैं देखिए बहुत अच्छा बताया तक तुमको समझ में आ गया सम्मी ठीक देख रहे इस प्रकार से देखना ये सही है कथम आबादी तो पहले ऐसा कैसे बोल दिया था तुमने कि मैं ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मचारी मैं का मेरा का नाम गुरु का नाम ऐसा है शनि का धर्म है गृहस्थ बात इधानी मश में परभंश परिव्रज इस समय में परभंश परिव्रजा बोल दिया था तब तब तुम्हें ऐसा होता जब मैंने उसको तुमको समझाया और जब पूछा तुम कौन हो संस्कार प्रबल है, का बाद भी वो नहीं जक सं कैसे बोल दिया था तुम्हारा मिथा था तुम अभी तुमको समझ में आ गया कि तुम एक एक शरीर को प्राप्त करके अलग अलग के अनुसार को भोग कर रहे थे तो वैसा कैसे बोल दिया तुमने इस प्रकार से शिष्य को गुरुजी ने बोलने पर शिष्य का उत्तर देते हैं उसको कल देंगे आज जो है थोड़ा वैराग्य शतक श्लोक लिखेंगे वैराग्य शतक हाँ यहाँ भी ऐसे ही कल हम लोग कौन सा श्लोक तक पढ़ लिए थे खलाला आगा, आगा, आगा, ये शिखा ये चंद है शिखर छतु जैसे कहते न खला धन परिधांतर बाष्पम हशित शून्य मनसा कृतवीत स्तंभ प्रतिहत धीया मंजलि तमसे मोघा से कि नर्त मोड़ कथम तदाराधन परे निगृहैनपम हसी ती शून्य मनसा कृत विस्तंभ प्रतिहत धीरा मंजलि मोघाशे कियी मतलब व्यक्ति के साथ मैंने को बात करना पड़ा और धन मतलब उपार्जन कोई तृष्णा था मन में धन उपार्जन का भोग इच्छा था तो दुष्ट व्यक्ति के साथ शांति करके उसको संतुष्ट करके धन उपार्जन के लिए कितना कष्ट मैंने शांत किया उसके जो भी कटु बात मेरे को कहा उसको भी मेरे को अंदर दुखित होते हुए भी ऊपर से हंस के साथ बात करके व्यवहार करना पड़ा क्यों कृष्णा आशा मुझे ये मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा ये जो चीज सबसे अच्छा मतलब अच्छी का समझना किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना है कुछ ही से कुछ उम्मीद आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो जितना हो सके बिल्कुल सतंत्र जितना हो सके दूसरे के परोपकार की भावना मन में रखना तो किसी से किसी प्रकार को कि उम्मीद नहीं रखना घर में रहने वाले व्यक्ति को भी हम ये बोलने हैं। कर दी, हमारा कर्तव्य तो हम करेंगे आपका दुख का कारण होगा वो बच्चा अथवा तो व्यक्ति दुख के कारण नहीं आए वो जो हमने उसके प्रति उम्मीद बना के रखे थे वो हमारे दुखी के कारण इसलिए बोल रहे हैं आप ही अत्यंत मतलब तो अंतरिक में दुख लेकर के आंख में आंसू लेकर के उसको दबा करके मैं उसका जो एक छल रूप में मैं पे खुशी दिख, खुशी दिखाया क्यों? क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त प्राप्त हो जाएगा जो व्यक्ति विवेकी रही है धन से अंध हो चुका है इस प्रकार पुरुष को भी हमें को हाथ जोड़ करके नमस्कार करना पड़ा श्रद्धा नमस्कार प्रदर्शन भी मेरे करना पड़ा कि कुछ लाभ नहीं हुआ कहा धन रहता है आता तो चला जाता है वो तो भोगी दुखदायी हो जाता है इसलिए हे कृष्णा इसके बाद तुम मेरे को और कितना नचाना चाहते हो इसके बाद कितना हमने नचा लिया मतलब अब जो है कृष्णा जो हमको नचाता है अब इसको समझ रहे हैं इसीलिए अब जो है उसको इस मन को ये मन हमको नचाता रहता है अब जो आपके मन को बोलना है मन कब तक मेरे को इस संसार सागर में नचाते रहोगे कब तक मेरे कोई अलग अलग एक एक इच्छा को लेकर अलग अलग धर्म आचरण कराओ कर, बस अब मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं इसलिए अथ परम न आप कहाँ तक तुम मेरे को इस प्रकार से नचाहते रहोगे कहा तक निर्वेद इस प्रकार विचार करने से तब संसार से वैराग आता है यहाँ तक मतलब अपने मन ये देखिए बाहर का कोई साधन नहीं है वो व्यक्ति अपने अपने मन, अपने अपने मन वो दूसरा मन, मन बोलता है नहीं मेरे को इससे बाहर आना है जन्म ते संस्कारिकता प्रबल हो जाए यही देवासुर्रमदिकाल से हमारे अंदर चलता रह जाए आसुरी वृत्ति भोग इच्छा की ले जाता है तो ये है, नहीं मैं तो मुक्त होना चाहता इसी इसी प्रकार इस टाग ऑफ में मतलब खिंचते खिंच खिंचते खिस्ते कई चीज बाहर आएगा घोरा भी हाथी भी पारिजात वृक्ष भी, भी लक्ष्मी भी परंतु को छोड़ देना है अंतिम में चौदह स्थान में आकर के फिर हमारा स्थान में हमारा अमृत कलश निकालते हैं ये ये और चार बुद्धि इसमें जितना ये जो पूरा बाहर आ जाएगा ये कुंभ है जो मेला में अभी लोग नहाने जा रहे हैं मन में ये सब भर करके नहाने का पूर्ण है मत शिकार नहीं करता परंतु तो ये जो पूर्ण कुंभ अंदर बैठा हुआ है उस पूर्ण कुंभ को निकालने के लिए पंच पंच चार बुद्धि इसका जी शरीर का जितना मन है है उसको खिच -खिच उसको उसको खींच खींच के मतलब करते करते मंतन करते, करते उसको बाहर लाना तब तो जा करके अमृत को अंदर से अपने आप में निकल आएगा आगे इसी को समझाते हुए तुम और मेरे को कितना इस पकड़ना चाहना चाहते हो अमी शाम प्राण तुलित विषण पात्रपय तुलित प्राण तुलितषण पत्रपय कृते किगलित भी विवेक व्यवसित कृते कि स्मीर्गलितवेक्यवसित जदा ध्यामग्रे द्रवीण मदन संग मनसा जदा ध्यान द्रवीण मदन संग मनसा कृत बीत वीढ़ गुण कथा पात निज गुण कथा पात कमपी प्राणानं कमी तिशनी पात्र पयसा कृते कि विवेक्यवशिता जद ध्यान कथा पात सुंदर हम बोलते हैं कि विगलित तो विवेक ही मनुष्य शरीर आ करके हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है ये विवेक हम हमारा अंदर जागृत नहीं होता गला हुआ है विचार मतलब करके के मतलब हम लोगों की जल कि नैसे जल पद्म स्थिर नहीं होता लगता तो नहीं है क्योंकि आत्मा के साथ कर्म का संस्पर्श नहीं है परंतु वो जो मन उस आत्मा के ऊपर मतलब पद्मपत्र हो गया आत्मा और उसके तो आत्मा को गीला नहीं कर पाता वो परंतु तो भागता रहता भागता रहता हैाम केंचल सूक्ष्म प्राण शरीर इंद्र मन बुदूष के लिए करके इस प्राण सूक्ष्म था, था उसके लिए प्राण रक्षा किन्न व्यवसितम क्या काम में नहीं किया शरीर रक्षा के लिए विवेक बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करते हुए अपनी अहंकार बुद्धि को करके क्या क्या हमने नहीं किया कितना दुख अब कुछ किसी का किसी का किसका किसका गुलामी हमने नहीं किया अपनी मनोवृत्ति अपनी इंद्रियोत्ति दूसरे की अधिन करके केवल अपनी पैसा पे मतलब शरीर धारण पैसा चाहिए इसके लिए कितना पुष्कर को भी किया जो कर्म नहीं करना चाहिए वो भी किया और जो करना है वो भी मतलब तो तो तो तो इसी को हमें इतना इतना भिन्न भिन्न काम करना पड़ेगा क्योंकि द्रवीण मधु निषंग मनसम मतलब दोष्टी भूवचन है द्रविण मधु निषंग मनसम आध्यानाम मतलब धन की मत से मतलब जो मन है इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ जा करके हमको क्या है बताना मैं ये हूं मैं, मैं इसको करूं इसको करू। तो नौकरी दिया मैं नौकरी करके पैसा कमाया एक जिस व्यक्ति के साथ संपर्क मात्र इस प्रकार अच्छे व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं हो पाया गुरु जी मेरा इसीलिए क्या हो गया धन मत से मदान्वित जो धनी व्यक्ति है निशंग आध्याण मतलब मत जो ध्वनि व्यक्ति इस प्रकार विवेक रहित ध्वनि व्यक्तियों के पास जाकर के मेरे को अग्रे उसके सामने जाकर के अपनी मत निर्लज लाज से रहित होकर केज्जा निकल गया जिसके अंदर शरब रहित होकर हम क्या किया निज गुण कथा तक अपनी गुण की कथा मैं यू हूं मेरा ये मैं ब्राह्मण पुत्र इतना जीत जानता हूं ये जानता हूं वो जानता हूँ मेरे को कुछ धन दौलत मिल जाए इस प्रकार से बोलता रहा धनी व्यक्ति के पास जो और फिर मैं उस पासन तो को को, करता रहा वहां पातकों के बोले इतना ही नहीं झूठ बोला फिर उनका बोला ठीक है मेरे लिए ये काम कर दो तभी तो तुमको तो मिलेगा तो कई व्यक्ति जो है धनवान व्यक्ति अपने धन कमाने की इच्छा से हमको जो है अलग अलग काम में लगा देते हैं अलग अलग जो काम और मन नहीं चाहता है करने के लिए फिर भी हमको करना पड़ता है क्यों धन मिलेगा शरीर रक्षा हो जाएगा इस भावना से लेकर के ये विवेक नहीं हो पाता कि भगवान ने शरीर दिया शरीर रक्षा के लिए भगवान ही व्यवस्था करेंगे थोड़ा भगवत निर्भर करके जीए। पर के परंतु पढ़ लिख के पक्ष उपार्जन करने के लिए दूसरे दूसरे स्थान में जाकर के पास जा कंपनियों में योग्यता को सामने रख करके उन कंपनियों के द्वारा क्या हुआ जो नहीं करना चाहिए था और, मतलब अवांछित मार्ग को अपना करके पैसा उपार्जन करने के लिए हम लगे हैं उन लोगों के साथ मतलब ये जो है अपनी अंदर की एक अभिव्यक्ति जो हम किया वो हमारे लिए अनुकूल अथवा हमारी इच्छा नहीं था परंतु हमको संसार के नियम के अनुसार वो करना पड़ता है उससे अभी ये तृष्णा को समझा रहे देखो ये तृष्णा थी मुझे और कृष्णा ने मेरे को इस प्रकार की जो है गलत काम करने में, में मजबूर किया ये हमारा ही तृष्णा है तो इसलिए आप बोलते हैं कि हमेशा प्राणम पहले पहले बोला विगलित तो विवेक ही मतलब विवेक रहित हमारे द्वारा आश्मा मतलब हम लोगों के द्वारा सामान्य व्यक्ति द्वारा अतुलित पत्र पैशम जिस प्रकार जो शरीर जानते हैं कि आज रहेगा कल नहीं रहेगा पर इस शरीर को रक्षा करने के लिए कितना झूठा चीज को अपना अपनाना पड़ता है जो शरीर आज है कल नहीं रहेगा निश्चय होने पर भी फिर भी फिर हम उसी को रक्षा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है युधिष्ठिर को जो है पूछा था कि आश्चर्य क्या है तो युधिष्ठिर बोलते हैं अहने भूताने बच्चन तीन यम शेषम अधिनों के, मतलब के, के चले जाते हैं फिर भी जो बचे हुए जिंदा रहूंगा इसीलिए धन इकट्ठा करने में रुकते नहीं है देख रहे हैं आग के सामने इस व्यक्ति ने इतना कमाया इतना गवाया कि सब कुछ यहाँ पे छोड़ करके चला जा रहा है फिर भी शायद मैं और कुछ भोग कर लू ये गलत भावना मन से जाता ही नहीं है ये बड़ी आश्चर्य की बात है यही जो है युधिष्ठिर युधिष्ठिर को पूछा था जक्षन है। जक्षन है। जक्षन है ने उत्तर दिए थे तो यह हमारे ना, हमने इससे बड़ा आश्चर्य क्या सकता है सोचता है कि मैं, मैं जो बचा रहा हूँ इसलिए ये जो तो पैशा, में जल की तरह जो जो शरीर जाना जाना ही है है इसको जाना जिसका एक मात्र उसकी रक्षा के लिए मैंने क्या नहीं किया मतलब दुष्ट प्रकृति से धन कर रहा है इस प्रकार व्यक्ति के पास जा करके अपने गुण कीर्तन करके उससे कुछ काम करके हम पैसा के लिए तृष्णा के लिए वहां भी घूमते रहे इस प्रकार से हमें जीवन निर्वाह किया पद्म में स्थित जल के तरह चंचल नश्वर इस प्राण रक्षा के लिए सद असद से रहित हो करके कौन सा दुष्कर्म मैंने नहीं किया हर प्रकार की जो नहीं करना चाहिए था उस कर्म किया और एक जो धन की मत से अंध है धन की मत से अंध हो जाता है इस प्रकार व्यक्ति के पास जाकर के नौकरी के लिए कुछ दे दो मेरे को मेरे को कुछ काम दे दो फिर जब मैं उसे निर्लज रूप से अपनी गुण कीर्तन करता रहा ये गुण तो शरीर का है आत्मा का नहीं है और वो गुण वास्तविक गुण नहीं है आत्म एक बात आता है आपस्ता ऋषि का आत्म प्रशंसा पर ग्रह जिस प्रकार दूसरे की निंदा करना पाप है इस प्रकार आत्म प्रशंसा करना भी उतना ही पाप है इसको वर्जन करना चाहिए आत्म प्रशंसा मरण पर निंदा तथा आत्म प्रशंसा और मृत्यु मृत्यु के समान है तो के समान गहनीय अपराध है ये मृत्यु का समान है और, और क्योंकि मृत्यु के समान है क्योंकि जिस शरीर की मतलब अंतिम परिणत मृत्यु ही है उस शरीर रक्षा करने के लिए इतने सारे झूठ चीज अथवा और धन की मद से अंधा और व्यक्ति को पाल कृष्णा तुमने मेरे को क्या क्या नहीं कराया एक राजा थे राजा के पुत्र थे उनको जो है इस प्रकार से जो है दुख सहन करना पड़ा इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मेरा लाभ कुछ नहीं हुआ क्योंकि तृष्णा वैसे बना रहा एक मीट था तो दूसरा जाग जाता है दूसरा तक इस प्रकार से एक मीटता जागरूक ऐसे काम नहीं करना चाहिए था वो चीज हमको करना पड़ता है सभी व्यक्ति के तो राजा थे हम सभी के ही दशा है इसलिए ये अभिशांति पूर्वक सकम कर्म हम लोग आचरण करते है ना और निष्काम भाव से कभी हमने कर्म किया ही नहीं भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा सकम कर्म करने की इच्छा रहता है मन में। से कर्म करके अंतकरण शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करूंगा जागृत हुआ ही नहीं इसलिए पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार की मैं कर्म कर संपादन किया फिर भी उससे जो लाभ होना था वो लाभ नहीं आ क्या लाभ नहीं हुआ कि मैं सोचा था सकम कर्म करके उस फल को प्राप्त करके मन शांत हो जाएगा हुआ नहीं उसका उल्टा और हुआ उस प्रकार की वस्तु के और उसी संस्कार से उस प्रकार की वस्तु को फिर दोबारा प्राप्त करने की इच्छा जागृत करा देता है एक बार स्वर्ग गया पूर्ण कर्म किया स्वर्ग जा करके स्वर्ग उस स्वर्ग सुख भोगने के कारण वहाँ पे जो संस्कार हमारे अंदर जागृत हुआ वो फिर उस प्रकार की शुभ भोगने की इच्छा से वो काम फिर दोबारा हम करते हैं यही जो हमारे बंधन का हेतु बन जाता है इसी को समझाने के लिए अगला श्लोक बोल रहे हैं श्लोक को पढ़ लेते हैं ईशाद श्रचित सुखम तक न संतोषता सोढ़ा दुशह शीत बात तप न कले न तप्त तप अंत न क्षमित सुखम तक न संतोषत सोढ़ दुशह शीत बात तपना क्लेशान तपत तप ध्यात विर निशम निणेरन शंभो पदम तत्कर्म कर तैस्तरफलचिता ध्यात वित्तमनिशंमित न शंभूर भोरपद तत्तर्म कर मुनिस्तरफल शात न क्ष मृहचित सतोषत सोढ़ दुशह शीत बात तपना क्ले तम तप ध्यात विमरश नियमित फलिर ठीक है इस श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ना अपने आप जो ठीक से हम विभाजन कर पाते हैं क्योंकि शब्द इस इस हिंदी अथवा बंगाली अपनी मातृभाषा के शब्द को सामान्य तरह तो विभक्ति जुड़ा हुआ अब इसको अर्थ समझ जाएंगे और फिर कल इसको करेंगे छह अच्छा बज के अभी तब तैयार पूर्णमद पूर्णमीदा पूर्णम गच्छति ओम नारायण ओं नमो नारायण